यात्रिक आश्रम में आप सबका स्वागत है आज प्रथम बार बहन ले जाए हैं तो उनका भी हम सबकी ओर से विशेष स्वागत हम अक्सर शुरुआत चर्चा करते हैं जैसे आज दो बातें हुई थी पहले ये मालपा बात की माला कर जी ने कि हम कभी कभी बड़े दुखी हो जाते हैं जब ये अड़बजी आ गए थे और बड़ी अच्छी बात बताइए कि हम अक्सर दुखी होते हैं कि मेरे पास इस चीज कमी है और यह अभाव ही दुख का मेन मूल कारण है ये आज एक मरीज को देखने गए जो एक लड़की स्वयं उठ भी नहीं सकती बोल भी नहीं सकती बैठ भी नहीं सकती और स्वयं थूक भी नहीं सकती बिस्तर पर पेशाब करती है बिस्तर पर लेट्रिंग करती है उसको खाना भी हाथ से खिलाना होता है और यह अनवरत सेवा उसकी मां सतत कर रही है और कब तक करेगी जब तक ये जीवन है और क्या इसका कोई अंत उसके जीवन के साथ ही उस अग्नि परीक्षा का अंत होगा निस्वार्थ रूप से उसकी सेवा की जा रही है संसार में दुख इतने हैं कि जब हम दुखियों को देखते हैं तो हमारा दुख कम हो जाता है वास्तव में हम निरपेक्ष रूप से सुख का अनुभव नहीं ले पाते लेकिन सापेक्षिक रूप से भी अगर हम देखें तो उन लोगों को देखें जो हमसे कहीं बिगड़ी भी, बुरी हालत में हैं, तो मालाकर्ती का यही कहना था कि उसको देखने के बाद मुझे लगा कि मैं बहुत सुखी हूँ घर पर छत है मेरा बच्चा स्वस्थ है मेरी पत्नी स्वस्थ है और यही कारण है कि हम अधिकतर लोग दुखी हैं क्योंकि हम सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जो हमसे ज्यादा सुखी हैं लेकिन सच ये भी नहीं है वो हमसे ज्यादा सुखी प्रतीत होते हैं हमसे ज्यादा सुखी कोई जरूरी नहीं दूसरी बात जैसे कमल कमलविया ने प्रश्न किया कि हमारा अंतरात्मा में प्रसन्नता क्यों महसूस नहीं होती अंतरात्मा में प्रसन्नता हम प्रसन्नता को बाहर ढूंढते हैं। सत्य यह है कि हम प्रसन्नता को अगर अंदर ढूंढें तो बहुत आसानी से मिल जाएगी हम प्रसन्नता को बाहर ढूंढते हैं। सचमुच में हम अक्सर गहराई से चिंतन करें तो हमारी प्रसन्नता परिस्थितियों पर निर्भर होती है। आज हमारे दोस्त ने हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया तो हम दुखी हो गए अगर हमारे वर्कर ने ठीक से काम नहीं किया तो हम दुखी हो गए आज हमने जहां पैसा इन्वेस्ट किया था उसका भाव कम हो गया तो हम दुखी हो गए या ऐसे ही हजारों लाखों समस्याएं जो हमारे आसपास मंडराती रहती रोज और हमको सुखिया दुखी बनाती रहती सचमुच में किसी ने कहा है कि सुख किसी परिस्थिति का नाम नहीं है सुख एक दृष्टिकोण का नाम है सुखमय दृष्टि सुख देती है और अगर हमारी दृष्टि सुखमय नहीं है एक उत्सुक दृष्टि है जो बाहर झांकती रहती और सुख का इंतजार करती है तो वो इंतजार ही करते रहती हैं, उसको कभी सुख मिलता नहीं क्योंकि जो मिलता है वो खो जाता है सचमुच का सुख तो है ही नहीं निरपेक्ष सुख मात्र अंदर से मिल सकता है जो बिना किसी परिस्थिति पर निर्भर है परिस्थितियों पर निर्भर सुख हमेशा अस्थाई होता है इसलिए अगर हमें प्रसन्नता की खुशी की और एक स्थायी आनंद की अगर चाह है तो हमारे भीतर ही यह उपलब्ध हमारे बाहर नहीं हमारे बाहर से अगर हम जो कुछ भी मिलेगा निरपेक्ष आनंद नहीं मिलेगा परिस्थिति जैसे हम जानते हैं परिधि पर उपलब्ध है और हमारा चेतन है वो केंद्र में केंद्र में हलचल विहीन शांतता है परिधि पर वो चक्र गतिशील है गतिशीलता में अनंत दुख है मजबूरियां हैं परिस्थिति पर, उस चक्र के साथ आपको घूमना है केंद्र में वो मजबूरी नहीं है वो उस चक्र के साथ घूमने के लिए मजबूर नहीं है क्यों नहीं है कि केंद्र की कोई डायमेंशन नहीं है आयाम नहीं है इसलिए उस पर कोई बल कार्य नहीं करता वहां पर उसे किसी तरह की मजबूरी नहीं है केंद्र में इसलिए हमारी जो चेतना है जो शून्य आयाम की है उसको किसी तरह की मजबूरी नहीं है इसलिए वो परम और इसीलिए परम स्वातंत्र भी है क्योंकि समस्त ऊर्जा का स्रोत उसी से निकल रहा है और उसके खिलाफ कोई ऊर्जा कार्य नहीं कर सकता क्योंकि केंद्र में परिधि और चक्र का हर हिस्सा उस केंद्र पर आधारित है वो केंद्र का विरोध नहीं कर सकता लेकिन दो आर्य या दो भिन्न भिन्न रेडियस पर खड़े व्यक्ति आपस में एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं इस बात से अनजान कि हम दोनों एक ही केंद्र से निकले हैं। तो यही माया है जब हम अपने केंद्र को भूल जाते हैं अब इसके बाद हम आज अपनी जो जैसा अपन ने तय किया था कि हम अपनी चर्चा स्पंदकारिका पर जारी रखेंगे काश्मीर शिव दर्शन या अद्वैत शिव दर्शन वो विद्या है जहां हम इस सृष्टि की संरचना को समझें उसमें हमारा क्या स्थान है इसको समझते हैं और हमारे क्या कर्तव्य हैं उसको समझते हैं किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को हृदय में प्रश्न जरूर उठते हैं प्रश्न उठता है कि मैं इस संसार में आया हूं जीवन सीमित है मेरा क्या करता है क्या ऐसा ना हो कि कुछ बात समझ में आए जब समय निकल जाए क्या कुछ ऐसा है जो इस जीवन में मनुष्य बने हैं तो कुछ पा लेना जरूरी है या जान लेना जरूरी है या कर लेना जरूरी है और ऐसा ना हो कि वो समय बीत जाए और शायद अंत में जब हमारे पास समय नहीं रह जाए और तब इस बात का एहसास हो कि हमने जिंदगी व्यर्थ में बिगाड़ दी इस चिंतन को सामान्यतः माया रोकती है जो प्रभु की शक्ति है जो संसार चलाने के लिए उद्यत है वो इस चिंतन के खिलाफ हमेशा विचार पैदा करेगी वो यही कहेंगे भैया धन कमाओ दुकान चलाओ मकान बना लिया है तो दूसरा बनाओ और बन गया है तो कार खरीद लो वो भी कर लिया है फैक्ट्री खरीद लो वो भी खरीद लिया है और आगे बढ़ो एक की दो करो लेकिन वो हमेशा परिधि की दिशा में आपको लगातार लगातार धकेलती चली जाएगी क्योंकि केंद्र से ऊर्जा निकलती है परिधि को ओर जाती है और उस बहाव में इंसान भी उसी दौड़ में शामिल हो जाता है लेकिन आध्यात्म की राह उस दौड़ से उल्टी दिशा में है बहाव के खिलाफ दौड़ना और जब बहाव के खिलाफ दौड़ते हैं तो दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी होती है और कई और लोगों के व्यंग्यमाणों से सामना करने की क्षमता भी जरूरी है कई बोले कि क्या कर रहा है भाई सब उधर जा रहे हैं तो उधर क्यों जा रहा है लेकिन इन सबके बावजूद जो केंद्र की ओर यात्रा करता है उसकी दृष्टि स्पष्ट होती है वो जानता है कि मेरे राह सही है मेरे दिशा गलत नहीं और उन लोगों के प्रति उसके हृदय में करुणा का भाव होता है जो विपरीत दिशा में संसार के दौड़ में शामिल है उनके लिए उसके हृदय में घृणा का भाव नहीं होता क्योंकि केंद्र की ओर यात्रा करने वाले के हृदय से घृणा हमेशा के लिए खो जाती उसके हृदय में परम कारुणिक ज्ञान का उदय होता है वो सबके प्रति करुणाशील सबके प्रति सहानुभूति रखने वाला और सबसे मोहब्बत करने वाला इंसान होता है हम यहां पर आते हैं तो उसी भावना का और उसी प्रश्न का उत्तर खोजने आते हैं कि हमारे जीवन को हम सर्वाधिक सार्थक बनाने के लिए क्या करें क्या करें कैसे जिए क्या हमारे विचार हो क्या हमारी दृष्टि हो क्या हमारे कर्म हो, क्या हमारे कर्तव्य हो, जिनसे ये जीवन जीने लायक बन जाए और हमारे आसपास का वातावरण खुशनुमा हो जाए जिंदगी हमारी भी सार्थक हो और हमारे साथ में जो और कोई हो उनको भी हम वो सार्थकता प्रदान कर सकते और इसी का नाम धर्म है और यही धार्मिकता है इसी का हम अनुसंधान करते हैं ये धार्मिकता निश्चित रूप से किसी भी कट्टरता से प्रोषित हुए यहां किसी तरह की कोई कट्टरता नहीं है सबको लेके चलने वाला अंचल है जैसे मां के कई बच्चे हो वो सबको अपने आंचल में समाती है सबको दूध पिलाती है सबका पालन पोषण करती है चाहे वो इंटेलिजेंट हो चाहे बुद्ध किस्म का हो उसके लिए मां के लिए उसकी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं पड़ता वरल ये जरूर होता है कि जो पिछड़ा होता है उसको मां थोड़ी ज्यादा प्यार करती है और सत्य है और ये भी हमारा काश्मीर शेविस्व उन सब लोगों को साथ लेकर चलता है इसीलिए जैसे हमने शिवसूत्र पढ़े थे उसमें सबसे पहले उन लोगों के लिए जो केंद्र के बहुत नजदीक है श्याम उपाय था जो केंद्र से दूर है उनके लिए शाक्त तो उपाय था जिनकी दिशा एकदम उल्टी है उनके लिए आण उपाय इसलिए हर विधि से हर व्यक्ति को सही राह दिखाने की एक विधि उसमें उपलब्ध है स्पंदि का उसका अगला जो शिवसूत्र पढ़ने के बाद हमने शुरू की स्पंदिता जिसके तीन अध्याय या तीन चैप्टर्स हैं पहला भी हमने अभी अभी समाप्त किया है जिसका नाम था स्वरूप स्वरूप स्पन्न इस नाम का पहला निषंदन था यानी पहला चैप्टर था जिसमें ये बताया गया था कि सृष्टि की संरचना क्या है जो कण-कण जो बना है जू या जड़ वो सब कुछ मात्र उसी चैतन्य का विस्तार है और वही चैतन्य हमारे अपने विमर्श के रूप में हमारे साथ उपलब्ध है हमारा अपना विमर्श जिस रूप में हम अपने आप को पहचानते हैं जिस रूप में जानते हैं उसमें जो पहचानने वाला है उसकी पहचान हमारा विमर्श है हम इस बाहर रखे सामान को वस्तु की तरह जानते हैं और हम अक्सर जानते हैं कि इस चमड़ी के भीतर हम हैं यह हमारा एक सामान्य जीव विमर्श है जब हम अपने आप को चैतन्य रूप से समझते हैं यह शरीर हमारा सच्चा परिचय नहीं है ये शरीर छोटा था बड़ा हुआ बूढ़ा हुआ इस सबके बीच इसको देखने वाला मैं जस का तस इसी को देखता रहा इसलिए मेरा अपना परिचय शरीर से हटके एक चैतन्य रूप से है जब ये भावना दृढ़ होती है तो ये हमारा ईश्वरीय चेतना है हमारी गॉड कॉन्शियसनेस और जब इससे भी हटके इससे भी ऊपर जब हमारी स्थिति अवस्थिति केंद्र में हो जाती है, उस परिस्थिति में हमें पूर्ण ब्रह्मांड अपना ही विस्तार दिखाई देने लगता है यह तब तक नहीं दिखाई देता है जब तक कि हम रेडियस पर खड़े हैं। जब रेडियस पर खड़े हैं तो हमको एक दूसरे रेडियस पर खड़ा दिखाई देता है वो हमको हमारा दुश्मन दिखाई देता है तीसरे रेडियस पर एक हमारा दोस्त दिखाई देता है और कई लोग हमको दिखाई ही नहीं देते किसी से हमारी प्रतिस्पर्धा होती तो किसी से हमारी ईर्षा होती किसी से हमारी झगड़ा होती तो किसी से हमारी दोस्ती होती वहां कोई हमारा रिश्तेदार है तो कोई हमारा अपना देश का है कोई विदेशी है इस तरह हमारे अनंत भिन्नताओं के बीच हम जीते हैं लेकिन जो योगी केंद्र तक पहुंचता है केंद्र की यात्रा करके केंद्र तक पहुंचता है उस केंद्र पर जाने के बाद उसे समस्त रेडियस समस्त या भिन्न भिन्न जितने भी निकलने वाले आ रहे हैं वो सब कुछ उसके अपने विस्तार दिखाई देने लगता बहुत सहजता से बात समझ में आती है कि जब वो केंद्र पर खड़ा होता है तो उसको समस्त आर्य भिन्न भिन्न उसके अपने विस्तार दिखाई देने लगते लेकिन तभी होगा जब वो केंद्र तक आएगा जब हम जानते हैं कि सत्य ये है तो इस तरह हमारा व्यवहार हम करने लगते हैं तो धीमे धीमारी यात्रा पर केंद्र की ओर खींचती चली जाती है अब पहला इस, पहला जो स्वरूप स्पंद था जिसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि ये ब्रह्मांड क्या है कैसा है और इसमें हमारी क्या स्थिति अब हम दूसरा निश्चित पढ़ते हैं जिसका नाम है सहज विद्या यानी सहज विद्या का उदय सहज विद्या क्या है सचमुच में पहली बात तो हम सहज शब्द को समझ लें कठिनता सत्य में नहीं है कठिनता भिन्नता में है कठिनता परिधि में जितनी वहां है जितनी ओहापोह है जितनी भागदौड़ है जितनी मन में अशांति है मन में जितनी चिंता है मन में जितना क्रोध है अतृप्ति है परेशानियां हैं वो सब कुछ भिन्नता के ज्ञान का नतीजा है सब कुछ और वास्तविक ज्ञान जो हमारे केंद्र का ज्ञान है वो एकदम स्पष्ट है एकदम सिंपल है जिसे आप गणित में हजारों फॉर्मूला है भौतिक शास्त्र में केमिस्ट्री में लाखों समीकरण दिखाई देंगे लेकिन विज्ञानिक क्या खोजते हैं टीओ खोजते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वो चाहते कोई एक समीकरण हो जो संसार की समस्त संभावना समस्त समस्याओं का हल कर क्योंकि वो उसमें अभिन्नता की खोज कर रहे हैं विज्ञान भी अभिन्नता की खोज कर रहा है भिन्नता में अभिन्नता खोज रहा है कि कुछ ऐसा हो जिससे हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उस सब को <coughs> व्याख्यायित करने के लिए कोई एक छोटी सी बात हमारे हाथ में है कोई एक सरल सहज फॉर्मूला वही सहज विद्या है जब विज्ञान कहता है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या फंडामेंटल बेसिक कंस्ट्रक्टिंग यूनिट ऑफ यूनिवर्स क्या है किस चीज से बना है ब्रह्मांड हमको वहां पता लग जाए हमको बिल्कुल मोस्ट सिंपलेस्ट लेवल पर मालूम पड़ जाए तो हमको इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान तो सहज विद्या उसी को बोलते हैं जो अल्टीमेट रियलिटी जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है वो सहज विद्या का हृदय में उदय तो पहला इसका सूत्र है तदाक्रम में बलम मंत्रा सर्वज्ञ बलशालिना प्रवर्तन्ते अधिकाराय आया कर्णान्यु देहिना अब यहां पर एक मंत्र की बात कहेंगे अभी आपको गुरुदेव मिलेंगे तो गुरु मंत्र देंगे और आपको मंदिर में जाओगे तो पर कोई मंत्र देगा अगर आप किसी वड़िल के पास जाओगे तो वो लगा नमो नारायण जपो हो शिवोहम जपो हो शिवाय बोलो श्री कृष्ण शरण बोलो या और सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मंत्र ये मंत्र हैं क्या इन मंत्रों से क्या होता है और मंत्र का क्या महत्व है और मंत्र से हम क्या कर सकते हैं ये इस पहले सूत्र का विचारणीय विषय है मंत्रों के बारे में हमारी बहुत सारी धारणाएं हैं कुछ अच्छी धारणाएं हैं कुछ बुरे धारणाएं हैं जब हम रटते हैं मंत्र खूब बार बार कुछ नहीं होता तो कुछ दम नहीं है फालतू की बात है शिव सूत्र में मंत्र का पहले शुरू में कुछ बताया था चित्तम मंत्र चित्तम जो हमारा शातोपाय का पहला सूत्र है आत्मा चित्तम उसका चित्तम मंत्र तो चित्तम मंत्र क्या है हमने वहां पढ़ा था शिव सूत्र में कि वो योगी जिसका चित्त अपनी चेतना से तादाद में कर चुका है उसका कोई भी बोला गया शब्द मंत्र है राम राम भी बोला तो मंत्र है और मरा मरा भी बोला तो मंत्र है उसने जो कुछ भी बोला वो मंत्र है किसने जिसकी चित्त ने अपनी चेतना से तादात्म प्राप्त कर लिया है, जिसका चित्त उसके चेतना के स्तर तक उठ गया है उसका बोला गया एक शब्द भी मंत्र है मंत्र की तुलना हम एक उत्तल ताल से कर सकते कॉन्वेक्स लेंस से कर सकते हमको कुछ चीजें दिखाई नहीं देती तब हम उस लेंस से देखते हैं वो ऊर्जा को घनीभूत कर सकता है। इस कागज को रख दो धूप में कुछ नहीं होगा लेकिन आप एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दो उसके आगे तो उसमें आग लगा देगा कई बार अपने बचपन में प्रयोग कराएंगे बिल्लोरी कांश बिल्लोरी कांश उस बिल्लोरी कांश को कागज पर रखते थे वो कागज जलने लगता मंत्र भी वही है मंत्र का उपयोग भी वही है मंत्र जब आपकी चेतना से तादात्म करता है तदाक्रम में पहला शब्द है तदाक्रम में बल मंत्र उससे आक्रमित होकर यानी हमारी जो चेतना है अपने जिसको हम कह रहे थे ये मैं हूं मेरे शरीर से हटके जो मैं हूं मेरी अपनी जो चेतना है उस चेतना से जुड़ने के बाद वो जो मंत्र है चेतना के बल से आवेशित होने के बाद वो मंत्र है सर्वज्ञ बलशाली ना वो सबसे बलशाली हो जाता है प्रवर्तनते अधिकार आए कर्णान्यू देही नाम और वो क्या कर सकता है अधिकार पूर्वक वो काम कर सकता है जैसे हमारे कहने मात्र से हमारी इंद्रियां वो काम करने लग जाती जैसे मैं कहता हूं मेरी आंख को बंद हो जाए वो बंद हो जाएगी मेरा तो हूं खुल जाओ खुल जाएगी मैं बोलूंगा इस हाथ को इधर इस को उठा ले तो उठाने लग जाएगी यानी हमारी इंद्रियां हमारी गुलाम है जैसे मतलब ये हुआ जिसे कहते हैं मंत्र सिद्ध हो गया हां जी बिल्कुल अब मंत्र की सिद्धि तभी होती है जब उस मंत्र का उस व्यक्ति का योगी का चित्र अपनी चेतना से जुड़ जाता है अब अभिन्नता को प्राप्त अभिन्नता को प्राप्त हो जाए हो ही जाए वो तो जब उसका चित्त अपने अपनी स्वयं की चेतना से तादात्मक कैसे करेंगे वो सब धीरे धीरे मंग जाएंगे बात को तो जब अपने चेतना से तादात्मक करता है तो उस योगी के लिए वो इंद्रियों जिस प्रकार से इंद्रियां अपने कहने मात्र से वो कार्य को करती हैं हाथ को बोलो ऐसा करो वो करने लग जाता है जीवान को बोलो अब चखो तो चखने लग जाती है तो इस तरह से जिस तरह से इंद्रियां हमारी अनुकरण करती है हमारी किंकर की तरह हमारे गुलाम की तरह है उस तरह वो मंत्र भी हमारे धीन हो जाते हैं और वो सब कुछ करते हैं जिनके लिए वो योगी कहता है प्रवर्त्य अधिकार है करना योग है ना जिस तरीके से इंद्रियां करती हैं देही नाम किसके लिए शरीर के लिए करती हैं इंद्रियां जो शरीर के लिए करती हैं वो काम मंत्र करने लगता है। करने लगता है।, लगता है वो मंत्र कहना चाहे यहां आग लगा तो लगा सकता है वह बरसात करवा, करवा सकता है बरसात को रोकवा सकता है कैसे भी कार्य करवा सकता है ना। लेकिन अब यहां पर ही एक अगले ही मंत्र में या अगले ही सूत्र में इसके बारे में और विस्तार से बात कही गई और वो बहुत सोचने लायक और समझने लायक है या हमने कई लोगों को देखा होगा ऐसे कि जो आप एक रोगी को लेकर गए उन्होंने उस रोग को रोग मुक्त कर दिया ऐसा लगता था कि रोग मुक्त नहीं होगा लेकिन उसको रोग मुक्त कर दिया उस पर अनुग्रह कर दिया और उस अनुग्रह से वो रोग मुक्त हो गया से क्या कोई प्रयोजन सिद्ध हुआ कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि जिस शरीर को तुमने रोग मुक्त किया वो भी मरण धर्म है अगर किसी गरीब को तुमने रोटी दे दी तो भी तुमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा आप इससे दया कर सकते हो पर वास्तविक करुणा नहीं करते अब वो अगला सूत्र समझाता है इसी बात तत्रीयंत शांत रूपा निरंजना सहाराधक चित्ते न तेन तय शिवधर्मिना अभी आपको दूसरा सूत्र सहज द्वितोदय का दूसरा सूत्र ये बताता है कि तत्रीयंत शांत रूपा निरंजन आया सबसे पहले अपन निरंजन शब्दों को समझ लिया हमने खूब सुना है नाम ये, कि निरंजन शब्दों को सुना बच्चों का नाम भी होता है निरंजन अंजन मतलब होता है माया निरंजन यानी माया से रहित जो भी माया के क्षेत्र में है उसे हम बोलते सांजन जो माया से रहित है वो है निरंजन तत्र संप्रलीय शांत रूपा निरंजना अब संसार में ये जो फैला हुआ है क्या फैला हुआ है हमारे मंत्र का प्रभाव अब उसको हम प्रलय कर लेते हैं प्रलय करने का मतलब हम समझ चुके हैं पहले भी हमने कई बार पढ़ा है प्रलय का मतलब होता है बाहर से भीतर भीतर सोर भीतर भीतर सोर भीतर केंद्र की तरफ और केंद्र में घटना इसका हमने और तरीका बताया था कि बल्ड डब्बे में छोटा छोटे और छोटा छोटे और छोटा अंतर में सबसे छोटा इस तरह हम एक से दूसरे में विलीन करते चले जाते हैं इसमें तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो हम बाहर से अपनी सारी ऊर्जा को समेट के केंद्र में ले आते हैं फिर कैसी हो जाती वो शांत रूपा निरंजना अब माया के क्षेत्र से खींच के हम उसको चेतना के क्षेत्र में ले आए इसका मतलब हमको जो कुछ भी सिद्धि मिली जो कुछ भी हम कर सकते हैं लोगों पर दया से ज्यादा करना करो सचमुच में उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा की चिंता करो यह बड़ी करुणा है एक तो दया है कि तुमने उसको रोटी दे दी बीमारी से मुक्ति कर दी लेकिन उससे बड़ी करुणा उसकी आत्मा का उद्धार है तो यहां पर जब शांत रूप और निरंजन हो जाते हैं मंत्र जब आप उस पर किसी पर जबरदस्ती जब अनुग्रह कर रहे हैं किसी को रोग मुक्त कर रहे हैं किसी को धन दे रहे हैं किसी को कुछ भी दे रहे हैं जो इच्छित वस्तु दे रहे हैं वो चीजें हमेशा सांजन मंत्र का उपयोग है सांजन उपयोग है यानी कि माया के क्षेत्र में उपयोग है लेकिन माया से मुक्त उपयोग है निरंजन उसका उपयोग उसका निरंजन उपयोग है जब तत्र संप्रलियनते शांत रूपा निरंजना सहाराधक चित्ते न तीन ते शिवधर्मिणा तब वो आराधक के चित्त में शिव धर्म का प्रकाश फैला देती, उसको शिवस्वरूप कर देती, यानी उसको केंद्र तक खींच लाते उस युग को केंद्र तक खींच लाते यही मंत्र का उपयोग है अब यहां पर सावधानी से समझ लें कि मंत्र को हजारों बार रटने से कुछ नहीं होता और कई लोगों को अनुभव है कि हम 25 साल से मंत्र कर रहे हैं 50 साल से हम जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं लेकिन कुछ भी तो नहीं हो रहा है हमारे मन में ना शांति है ना हम प्रसन्न हैं ना कहीं ऐसा है कि कोई हमारे को बहुत ज्यादा धंदोलत मिल गई ऐसा भी नहीं क्योंकि समाज में प्रतिष्ठा मिल गई ऐसा भी नहीं कि हमारे पास कोई आने ऐसा सुखी हो गया यानी कुल मिलाकर कि हमको ऐसा लगता है कि हम बोल जरूर रहें हेलो हाय की तरह जैसे कृष्ण बोलती है या हेलो हाय की जगह शिव हम बोलती या कोई भी बोल दिए हम सब अपने अपने कुछ न कुछ वापरते रहते हैं शब्दों को लेकिन उन शब्दों में कहीं भी जीवन को बदलाव करने की क्षमता नहीं दिखते कि कुछ ऐसा हो जाएगा जो जीवन को बदल देगा या जिससे कुछ घटना घट गट जाए एकाएक एक मेरे अंदर अपने आप का सच्चा स्वरूप उदय हो जाए मुझे सेल्फ रिलाइजेशन हो जाए आत्मज्ञान हो जाए वो नहीं हो पाता नहीं हो पाने कि पीछे हमारा एक ही कारण है कि हम उस मंत्र को मात्र चित्त के स्तर से भीतर नहीं ले जा पाते जब हम जागरूकता से अपनी चेतना को पहचानते हुए चेतना के स्तर से उन बीज मंत्रों को उच्चारित करेंगे तभी वो मंत्र सिद्ध होते हैं या कारगर होते हैं यही कारण है कि जब वो माया के क्षेत्र से शांत हो जाते हैं अपने आप में समेट लिए जाते हैं तो वो निरंजन परिस्थिति में मंत्र उस योगी को शिवत्व तक ले जाता है। यह इस दूसरे सूत्र का मतलब है पहला सूत्र का मतलब था उसमें असीम बलशाली हो जाते हैं और वो कुछ भी करने में सक्षम हो जाते हैं। इतने बलशाली हो जाते हैं कि आप उनसे कुछ भी करवा लो असाध्य रोग को ठीक करवा लो हो जाए लेकिन तत्ण वो सावधान भी करते हैं कि इन सबसे समेटकर जब उस मंत्र की शक्ति को एक केंद्र में अपने आत्मा के केंद्र में या अपने रियलिटी के केंद्र में अपने नेचर के केंद्र में अवस्थित करते हो तो फिर वो आपके लिए सेल्फ रिलाइजेशन का कारण बन सकती है प्रयोग होने लगता है तो फिर वो नहीं हो पाते जिसे आपने कहा ना दया न करो करुणा करो बिल्कुल ठीक है दोनों में एक बहुत फर्क है हां तो जो उनका साधारण प्रयोग और उसका होने लगता है ये दोनों मंत्रों में बस एक ही फर्क है पहला मंत्र आपको दे रहा है एक साधारण सांसारिक प्रयोग यहां पर सांसारिक तरीके से हम उसको तो उस मंत्र से कुछ भी कर सकते हैं और दूसरा सूत्र बता रहा है मत करो का प्रयोग क्योंकि ऐसा करने से उस शक्ति का ह्रास कर रहे हो जिस शक्ति से आप शिवत्वता प्राप्त कर सकते तो मंत्र का उपयोग अब आपके हाथ में है उसका सानजन प्रयोग करो या निरंजन प्रयोग करो तो ये दोनों सूत्र सहज विद्या के बारे में हमको बहुत सरलता से आसानी से सहजता से समझाते हैं कि सहज विद्या क्या है और सहज विद्या को प्राप्त करने के लिए हम कैसे दिशा को ये ये का प्र हमेशा हमारे मार्गदर्शक होते हैं ये जितने सूत्र हैं हमारे स्पंधकारिका के ये हमारे मार्गदर्शक हैं। अब इसके आगे का है विषय सूत्र यस्मात सर्वमयो जीवः सर्वभाव समुद्भवात तत्संवेदन रूपेण तदात्म्य प्रतिपत्तितः यस्मात सर्वमयो जीवः अब ये जितने जीव हैं हमको जो दिखाई दे रहे हैं ये सब सचमुच में शिवमय है या सर्वशक्तिशाली हैं जितने जीव हैं उन सब में शिवत्व या पूर्ण शक्ति भरी हुई है सर्वभाव समुद्भवत। क्योंकि वो सदा ही शिव की तरह सृष्टि स्थिति और संहार का कारक करते चले जाते जब भी हम कोई इच्छित कार्य करने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी सृष्टि करते हैं उस इच्छित कार्य को करते हुए हम उसकी स्थिति करते हैं और जब हम अन्य कार्य हाथ में लेते हैं तो प्रथम कार्य का संहार करते हैं और फिर नया कार्य की सृष्टि शुरू हो जाती और हमारा जीवन इन कड़ियों से बनता है उसमें सतत हम सृष्टि स्थिति संवार सृष्टि स्थिति संवार सृष्टि स्थिति संवार इस तरीके से करते तो यह हमारा क्या है शिव तो भाव है यशात सर्वमयो जीव यह जीव भी सर्वमय है सर्वभाव समुद्भवा और जिन जिन भावनाओं का जिन जिन कल्पनाओं का वो संकलन करता है उन चीजों की सृष्टि करता है शिव इस ब्रह्मांड की हृदय में अपने विमर्श में सृष्टि करता है उसके बाद में उससे बाहर निकलता है जैसे हम निष्पन्धकारिका के दूसरे सूत्र में पढ़ा था पहले सूत्र में प्रणाम किया था दूसरे सूत्र में पढ़ा था कि उसी से सब कुछ बाहर निकला तो जिससे यह सब कुछ बाहर निकला है तो उसके चित्त में पहले उसके विमर्श में पहले वो निर्मित होता है इसका सीधा साधा उदाहरण बता था कि कवि है उसके हृदय में कविता जन्म लेती है और उसके बाद में वह कागज पर आते या जबान पर आती है इसके अलावा और कई उदाहरण है एक चित्रकार है वो चित्र उसके चित्त में बनता है उसके विमर्श में बनता है उसके बाद में वो चित्र कागज में उतर जाता है एक संगीतकार है संगीत उसके हृदय में जन्म लेता है उसके बाद में वाद्य यंत्र में उतर जाता है अब इसके अलावा हमें बात बताएं कि आप हमने पढ़ा था प्रयत्न साधक प्रयत्न साधक किसी भी चीज को रिट्रोग्रेट ट्रेस करो उल्टा अनुसंधित सा बोलते हैं उसको अनुसंधित सा करो कि खोजो जैसे हमने एक हाथ में एक गेंद पकड़ ली फिर उसको छोड़ दी फिर इच्छा हुई तो पकड़ ली अब हमने इसको गेंद को पकड़ी तो गेंद को पकड़ने में कारक क्या है हमारी उंगलियां उंगलियों ने गेंद को पकड़ा लेकिन उंगलियों ने गेंद को क्यों पकड़ा क्यों कि मांसपेशियों ने एक हरकत की और उनका सम्मिलित प्रभाव था कि उस गेंद को पकड़ ले अंगूठा उत्तर दिशा में बढ़ा मेरी उंगलियां दक्षिण दिशा में बढ़ी कुछ उंगलियां पूर्व और पश्चिम दिशा में बढ़ी और सबने मिलकर एक घेरा बनाया जिसके द्वारा एक गेंद पकड़ ली ले। लेकिन इस सामूहिक कृत्य का अगर हम और अनुसंधान करें तो मालूम पड़ता है कि कुछ खबर आई थी नर्स को जिन्होंने मांसपेशियों को विशिष्ट आकार में स्पंदन करने के लिए प्रेरित किया अब हम कहेंगे वो खबर कहां से आई थी तो मालूम पड़ेगा कि वो मस्तिष्क से पैदा हुई थी। अब हम चिंतन करें कि हमारे चित्त में एक विचार आया और उस विचार ने मूर्त रूप लेने के लिए मस्तिष्क को आज्ञा दी और उस मस्तिष्क ने ये स्पंदन पैदा किया जिसके द्वारा वो गेंद हमारे हाथ में पकड़ ली गई अब उस चित्त का भी अनुसंधान करें कि चित्त में ये कहां से आई बात चित्त को किसने कहा चित्त को किसने कहा चित्त का चित्त कौन चित्त की आत्मा कौन तब हमको फिर समझ में आता है कि इसके भीतर मेरी चेतना जिसको मैं स्वयं मैं कह सकता हूं उसी ने यह आज्ञा थी कैसे होगा ये? चित्त नाम की कोई चीज क्या जीवित है नहीं इसको चेतना प्रदान की उस चैतन्य ने जो उसके भीतर है ये मेरे हाथ पैर की मांसपेशियां क्या जीवित है ये भी जड़ है इसको चेतना प्रदान की उस स्पंदन ने जो यहां से उत्तर तक अतः पूर्णतः आप अगर थोड़ी देर आत्मचिंतन करें तो पाएंगे कि मुझ में जो चेतना है उसी चेतना ने चित्त को भी प्राण दिया है शरीर को भी प्राण दिया है और प्राण को भी प्राण दिया है क्योंकि प्राणों का प्राण वही चेतना है क्योंकि प्राण को शरीर को जीवित करने का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो उसी चेतना ने दी तो चेतना को समझने के हजार तरीके हैं उंगलियां अलग अलग दिशाओं में उठती दिखेगी क्योंकि इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कहां खड़े हैं। केंद्र की के ओर उठने वाली उंगली इधर से उधर उधर से इधर आएगी लेकिन हमेशा दिशा उसकी केंद्र में होगी क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो अद्वैत दर्शन पढ़ रहे हैं इसमें हमेशा हर उंगली केंद्र की के होगी हर मंत्र उस केंद्र की के ओर दिशा करेगा हर हर सूत्र ये बताएगा केंद्र किधर है और उसमें जाने का रास्ता कैसे उसको बोध प्राप्त करने का तरीका क्या है और यही हमारा उद्देश्य भी है कि हम उस केंद्र का निरूपण करते चले जाए धीरे धीरे उसको दूल हटाते चले जाए उसके ऊपर जबी कोहरे को हटाते चले जाए ताकि हमारे लिए वो रास्ता स्पष्ट हो जाए समझ में आने लग जाए कुछ न कुछ बोध होने लग जाए तो किसी ना किसी दिन वो प्रभु कृपा से उस शक्तिपात से हृदय में एकाएक नीचे उतर जाएगा तो यश सर्वमयो जीव सर्वभाव समुद्भवा हर जीव शिव ही है और जो उसी की तरह सृष्टि स्थिति संवार का कार्य करता है तत्संवेदन तद रूपेण तदात्म प्रतिपत्तिता क्यों है वो शिवरूप क्योंकि वो स्वतंत्र भी अब आप यहां एक दिन आओ एक दिन बताओ ये आपके स्वतंत्रता है आप गर्दन बाएं घुमाओ दहीने घुमाओ ये आपके स्वतंत्रता है आप बैठे हो खड़े हो जाओ यह आपकी स्वतंत्रता है या आप की स्वतंत्रता में ही आपका शिवत्व दिखाई दे रहा है कि आप स्वतंत्रता के स्वामी हैं लेकिन फिर भी वो स्वतंत्रता की एक सीमा है इसलिए हम जीवित को क्या बोलते हैं जीव को सीमित स्वतंत्र संपूर्ण स्वतंत्र नहीं है हमारे पास जब तक हम परिधि पर खड़े हैं आर्य पर खड़े हैं जब तक हमारे पास संपूर्ण स्वातंत्र नहीं है जिस वक्त संपूर्ण स्वातंत्र होगा तो हम कुछ भी कर सकते आप इसके तरीका बात समझे कि संपूर्ण स्वातंत्र और सीमित स्वातंत्र का फर्क एक बहुत बड़ा चक्र है वो घूम रहा है आप उस पर ढेर सारे आड़े आ रहे हैं एक आरे के ऊपर आप खड़े हो आप चाहते हो कि इस चक्र को घूमने से रोक दूं आप अपने आर्य को खूब ठपकारते हो कुछ भी नहीं होता करके देख लो चाहे जितने बड़े पहलवान हो घूमते हुए चक्र के ऊपर खड़े उसके बाहर तो खड़े हो नहीं तक कि सृष्टि के बाहर तुम तो तुम जा ही नहीं सकते सृष्टि के हिस्से हो तो सृष्टि के बाहर खड़े होकर चक्र को नहीं रोक सकते चक्र रहना पड़ेगा सृष्टि के भीतर ही आप उसको कितनी भी जोर से पकड़ लो आ उसके साथ तुम भी घूमते जाओगे और वो चक्र भी घूमता जाएगा यानी आपकी क्षमता उस चक्र को रोकना नहीं और अगर वह रोका है तो उसको चलाने की भी नहीं आप कितनी उछल कु मचाओ वो नहीं लगा फिजिक्स भी बोलेगा आपको जो थोड़ा बहुत भी फिजिक्स जानते हैं वो समझ जाएंगे इस बात को क्योंकि जब तक बल कहां लगाएगा वो बल के खिलाफ प्रतिबल भी लग रहा है उसी आर्य पर बल लगा रहा है तो उसी पर प्रतिबल भी लग रहा है इसलिए उस पर कोई गति नहीं होगी या गति हो रही हो तो नहीं रुकेगी लेकिन अगर वह केंद्र में खड़ा हो जाए जहां से चक्र की गति शून्य है अब उसके बाद वो आर्य को हाथ लगाया तो जाए या रुके होकर चलाकर चल लेगा, क्योंकि उसको खुद को चलना ही नहीं वहां पे, खुद स्थिर है केंद्र सदा स्थिर है और केंद्र पर आते ही उसका स्वातंत्र पूर्ण स्वातंत्र हो जाता है, केंद्र से बाहर उसका स्वातंत्र सीमित स्वातंत्र है उस पर उसको चलने फिरने की आ जाती लेकिन वो आजादी सीमित है आपको यह आजादी नहीं है कि भूतकाल में चले जाओ ये भी आजादी नहीं है कि भविष्य काल में चले जाओ ये भी आजादी नहीं है कि सब कुछ जान लो आपके पीठ के पीछे कोई खड़ा है तो भी नहीं मालूम आपको कौन खड़ा है तो स्वतंत्र तो है लेकिन संपूर्ण स्वातंत्र नहीं स्वातंत्र कणकण में है जिसका अपन ने एक बार उदाहरण भी पढ़ा था रेडियम का कि एक साल में रेडियम पचास कम हो जाता है एक किलोग्राम रखो तो एक हजार साल बाद आधा किलोग्राम रह जाएगा फिर एक हजार साल बाद 250 ग्राम रह जाएगा फिर एक हजार साल बाद 125 ग्राम रह जाएगा फिर एक हजार साल बाद साढ़े बासठ ग्राम रह जाएगा अब चार हजार साल बीत गए फिर भी रेडियम है अब रेडियम को जिस दिन आपने रखा था तो कुछ कण उसी दर ऊर्जा में बदल गए अल्फा गम आ रस बन गए थे उसके और कुछ कण या कुछ मॉलिक्यूल चार हजार साल बाद में बैठे अब यह किसने तय करा कि कौन सा कण या कौन सा मॉलिक्यूल चार हजार साल बाद में चुपचाप बैठा रहेगा और कौन सा पहले दिन हो जाएगा कोई ना कोई तो है कुछ ना कुछ तो है जो हमारे समझ से बाहर क्योंकि सारे हमको तो चाहे जितने अनुसंधान कर ले हमको तो सारे के सारे कण एक जैसे दिखाई देते हैं कोई समझ में नहीं आता कुछ भी क्योंकि उसमें कण में खुद कुछ न कुछ ऐसा है जो तय करता है कि मेरा नंबर नहीं आया अभी और कुछ न कुछ है जो कहता है कि बस हो गया मेरा नंबर मैं ऊर्जा में बदल जाऊं क्या फर्क है आप खूब सोचो खुद दिमाग लगाओ आपके दिमाग में समझने की क्षमता के बाहर है कि क्या फर्क है एक जैसे दो अणु एक चार हजार साल बाद भी वहीं बैठा हुआ है और एक चार सेकंड में नहीं बैठा और ऊर्जा में बदल गया कई तरह से प्रयोग करके देख लिया अलग अलग आकार का बनाए प्लेट बना ली गोला बना लिया ये बना लिया कुछ भी करो आप तो वो तो पूरा फिक्स टाइम है उसका उसका हाफ लाइफ उसकी वहीं रहती उतनी रहती आधी जिंदगी पचास भाग को ऊर्जा में बदलने में उतना ही समय लगता है इसलिए एक स्वतंत्र तो है सब शिवत्व सब में है वही बात इसमें कहता यशांत सर्वमयोजीव सर्वभाव समुद्भवात तत्संवेदन रूपेण तदात्म प्रतिपत्ति सब कण कण -कर में शिवत्व है उस शिवत्व को विज्ञान की दृष्टि से भी हम आप सिद्ध करके बता रहे जैसे एक और प्रयोग बताया था क्वांटम फिजिक्स का कि चाहे एक हजार गाड़ियां जा रही हैं एक रोड में आप ऊपर से हेलीकॉप्टर पर बैठकर देखें और वो बोल देगा कि मेरे को मालूम नहीं है कि इसके अंदर से 25 प्रतिशत सीधे निकल जाएंगे 25 प्रतिशत बाही तरफ जाएंगे 25 प्रतिशत दाही तरफ जाएंगे 25 प्रतिशत पार्किंग में लग जाएंगे और ये रोज करो प्रयोग रोज एक जैसे रिजल्ट आएगा लेकिन एक जो गाड़ी पीछे से आ रही है उसको उगली रख के बता दो ये वाली गाड़ी क्या करेगी सीधे जाएगी इधर मुड़ेगी इधर मुड़ेगी मुड़े पार्किंग में लगेगी आप नहीं बता सकते क्योंकि उसके अंदर एक शिवत हु बैठा वो तय करेगा उसको स्वतंत्र है अब ये बोल सकते हो कि 25 प्रतिशत गाड़ियां सीधी जाएगी या 25 प्रतिशत पार्किंग में लग जाएगी पच्चीस प्रतिशत दाहिने मुड़ जाएगी और वो रोज प्रयोग करो रोज रोज वही रिजल्ट है लेकिन एक किसी विशिष्ट कार के बारे में बोल के बता दो तो ये जो गाड़ी जा रही है क्या करेगी ये नहीं मान उसके पास स्वतंत्र था इधर पार्किंग में लगे सीधी जाए दाएं मुड़े बाएं मुड़े भगवान तो उस स्वातंत्र को ही शिवा तो बोलते और ये क्वांटम फिजिक्स की बात है तो बोलते हम स्टेटिस्टिकल डाटा क्या दे सकते हैं आपको सांख्यिक डाटा दे सकते हैं लेकिन एक इंडिविजुअल पार्टिकल या इंडिविजुअल कार के बारे में नहीं बता सकते कि क्या करेगी तो यश सर्वमय जीव सर्वभाव समुद्भवाद तत्सम दत् रूपेण तदात्मय प्रतिपत्तिता अब इसके आगे का एक अपन सिर्फ ले लेते ले हैं नाम जो समय थोड़ा सा बचा है लेकिन उसको तीन शब्दार्थ चिंता न सावस्था न यह शिव भोक्ते वह के भावे न सदा सर्वत्र संस्थित यह जो दूसरा निषेध है हमारा सहज मित्र निषेध इसमें मार्थ, मार्थ आठ सूत्र है दो तो अपन यहां बोर्ड परीक्षा में इसके अलावा दो की आज अभी चर्चा और अपन कर रहे हैं और कुल मिला के आठ सूत्र हैं अपन चाहेंगे कि ये। विद्युत तो है समझें इसके बाद में आखिरी में जो विभूति इस स्पंद है उसको शुरू करें तो हमारा जो चौथा सूत्र या चौथा मंत्र है, है। तेन शब्दार्थ चिंता सु न सावस्था न यह शिव भोगते व भोग्य भावे न सदा सर्वत्र संस्थित अब यहां पे बताओ कि तीन शब्दार्थ चिंता सो न सावस्था यह न शब्द हैं उनके अर्थ हैं जैसे बोले किताब एक शब्द है और ये एक वस्तु है यह वाच्य है और किताब शब्द वाचक है यानी एक शब्द होता है जिससे किसी एक वस्तु का बोध होता है जैसे एक शब्द है व्यक्ति और एक ही बैठा हुआ जो दिखाई दे रहा है ये भी व्यक्ति है तो व्यक्ति वाच्य है और वो शब्द व्यक्ति वाचक है जिस शब्द से उस वाच्य का निरूपण होता है उस वाचक की ओर इंगित होता है इंगित करती है व्यक्ति जब बोले तो स्वामिमानता कि इसके बारे में बहुत तो वह व्यक्ति भी और वो शब्द भी क्या है शिव है हमारे पास दो तरह के संज्ञाएं हैं भाववाचक और वस्तुवाचक दो अंतर की चीजें जैसे कि टेबल कुर्सी मकान दीवार चटाई दरी व्यक्ति बालक कुत्ता बिल्ली आसमान चांद सितारे जितने भी वस्तुएं अनंत हैं बाहर जो सब कुछ है ये जितने वाच्य हैं ये सब कुछ शिव स्वरूप है और इसके अलावा हमारे भावनात्मक संज्ञाएं सुख दुख क्रोध आनंद करुणा दया उम्मीद आशा निराशा ये सब चीजें हमारी संवेदनात्मक या भावनात्मक संज्ञा है यह भी शिवस्वरूप हमारी स्वरूपता में कोई विधता नहीं है इसका मूल स्वरूप एक ही है और इसके अलावा हमारे पास अभाववाचक चीजें भी कैसी जिनकी उपस्थिति संभव ही नहीं है कई चीजें हम जानते हैं जैसे आप बता दें कि ये बांझ का पुत्र है भाई बांझ है तो पुत्र कैसे हो सकता हुई नहीं सकता। तो इस प्रकार की जो बातें हैं जो असंभव सी हैं वो भी शिव है क्योंकि इन सबकी जो तादाद में हम हमारा और जैसे ही हम व्यक्ति के बारे में सोचते हैं हम उस व्यक्ति की मन में अवधारणा कर लेते हैं, दुख की अवधारणा करते हैं सुख की अवधारणा करते हैं वस्तुओं की अवधारणा करते हैं और इन समस्त अवधारणाओं को करते वक्त हम उनकी सृष्टि करते हैं ये सारे सुख की दुख की और वस्तुओं की सृष्टि हमारे विमर्श में होती है और तदंतर वह हमारे बाहर हमको दिखाई देने लगते सत्य ये है कि वो सारी सारी अवधारणाएं ही वास्तव में हमारा शिवत्व है क्योंकि उसी केंद्र से निकलती हैं और वो केंद्र हमारे भीतर है और वही केंद्र से समस्त अवधारणाएं बाहर निकलती हैं। अब इस बात को थोड़ा सा ये थोड़ा सा क्लिष्ट है समझने में कि हम जिन जिन चीजों की अवधारणा करते हैं सुख की दुख की यह हम इनकी रचना करते यह चीज समझ में जब आ जाएगी तो सचमुच में अनंत आनंद का स्रोत से जुड़ बात हमको समझ में जिस दिन आ गई कि हम दुख की रचना हम खुद कर रहे हैं सांसारिक सुख की रचना हम कर रहे हैं और हमारे आसपास मित्र दुश्मन भलााना ये सब इनकी भी रचना हम कर रहे हैं ये हमारे भीतर से रचित है और बाहर प्रकट तब हमें उसके अपने आंतर शक्ति का एहसास होने लगता है कि हम जिस तरीके से आपने पता था कि चश्मे की रचना करी हमने फिर किताब की रचना करी और चश्मा का संहार करा और तपेली की रचना करी एक बात करी थी एक दिन पहले कि जब किताब पढ़ने का मन हुआ तो सबसे पहले मैंने चश्मे की सृष्टि करी फिर चश्मा पहना देखा हां मेरा ये ठीक है ये चश्मे का चश्मे की स्थिति हुई तदंतर फिर मैंने किताब को ढूंढना शुरू किया कि मैंने कहां रखी थी तो मेरे चश्मे का संवार हो गया और किताब की सृष्टि होगी तदंतर जब किताब को पढ़ने लगा तो किताब की स्थिति हुई लेकिन अब दूध वाले ने आवाज दी तो मैंने किताब को बंद करके एक तपेली ढूंढी की कहा है भाई तो किताब का संवार हो गया और उस तपेली की सृष्टि हो गई इस तरह हम सतत सृष्टि स्थिति से संवार करते हैं ये हमारे विमर्श में पैदा होती है और हमारे बाहर ही प्रकट होती है तो समस्त भाववाचक और वस्तुवाचक संज्ञाएं सब हमारे भीतर से निकलती हैं और हमारे बाहर प्रकट होते हर जीव का एक अपना एक संसार होता है जिसे हम उसमें शिव सूत्र में पढ़ चुके हैं इस बात में हमारे अपने आसपास एक संसार होता है है ना उस संसार का हम निर्माण भी करते हैं और उस संसार का संहार भी करते हैं तो हम उन समस्त वाच वाचक ऐसे वाच सब चीजों की बात करें जो प्रमेय है या प्रमाण है या वस्तुएं हैं या उन वस्तुओं के निर्माता है या उनके देखने वाले हैं वो सब कुछ शिव से अलग कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है जो शिव न हो सावस्था या न शिव ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो शिव न हो भोक्त शिव का मतलब है परम सत्य या चैतन्य जो अल्टीमेट ट्रूथ न हो जो केंद्र न हो ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी आर्य को ले लें वो केंद्र से ही निकला है और कितने आर्य निकल सकते केंद्र से कोई सीमा नहीं उसकी आप कितना भी सघनता से वो आरों को जमा दो उसके बावजूद बड़ी परिधि होगी तो फिर नए कई लोग प्रश्न करते हैं कि इतनी आत्माएं कहां से आ गई पहले तो हमारे 33 करोड़ आत्माएं थी अब सवा अरब आत्माएं होगी हिंदुस्तान में। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि केंद्र से निकलने वाले आरों की कोई सीमा नहीं क्योंकि जैसे ही परिधि बड़ी होगी और नए आर पैदा और केंद्र में सब घनीभूत केंद्र में एक ही बिंदु है और बाहर की तरफ जैसे जैसे विकास होता जाएगा सृष्टि का उतने उतने नए रेडीआई पैदा होते नए नए रेडियस आर पैदा होते चले जाएंगे लेकिन उसकी कोई सीमा है ही नहीं क्योंकि परिधि की भी कोई सीमा नहीं है एक परिधि के बाद में बड़ी परिधि हमेशा संभव है उसी तरीके से आरओ की भी कोई सीमा नहीं है लेकिन केंद्र हमेशा एविडेंट है एब्सोल्यूट है अल्टीमेट है निरपेक्ष जिसकी कोई आप और किसी चीज से तुलना नहीं कर सकते और वो है उसकी सत्यता पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता क्योंकि उसी से सब कुछ निकला है और इति वा यश संवृत्ति क्रीड़ात्वे नाखिलम जगत ऐसी उस व्यक्ति की योगी की ऐसी भावना है जिस जिस योगी की ऐसी भावना है जिसके चित्त में ये बात समझ में आ गई कि सृष्टि स्थिति संवाद में ही कर रहा हूं ये बाहर जितना विश्व बन रहा है वो मेरा ही विकास है इस चीज को समझाने के लिए इतनी सारी बात करें कि हमारे चित्त में वो विमर्श वो चीज पैदा होती है और बाहर आती है सुख हो दुख चाहे ये वस्तुएं हो जो हमको दिखाई दे रही है या व्यक्ति हो या जीव जंतु हो या संसार की कोई भी वस्तु वो हमारे विमर्श में पैदा होती है और हमारे विमर्श से बाहर निकलती तो यही जब बात समझ में आ जाती है तो जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाती है इतिवास यश्य संवृत्ति जिसकी ये समझ है जिसकी संवृत्ति है जिसकी प्रज्ञा में यह बात समझ में आ गई है कि इति वाह संवृत्ति क्रीड़ात्वे ना खिलम जगत तो उसके लिए यह सारा जगत उसकी अपनी क्रीड़ा है उसका अपना खेल है सपश्चिम सततम युक्तो, जीवन मुक्तो न संशय। वो इस सब को केंद्र पर खड़े खड़े जब देखता है तो उसको अपने से अलग कुछ भी नहीं दिखाई देता जितने आ रहे हैं उसको अपने से ही निकलकर दिखाई देता है फिजिकली भी आप बिल्कुल यह बात समझ में आती फिजिक्स के हिसाब से भी समझ में आती कि एक सेंटर में खड़े हुए को सभी आ रहे अपने से निकलते हुए दिखाई देंगे तो सब सपश्चन यानी देखते देखते उसको जब ऐसा देखता है वो सततम युक्तों केंद्र से संयुक्त तो होकर सतत जब वो देखता है तो जीवन मुक्तों में संशय है ऐसा व्यक्ति जीते जी मुक्त है इसमें कोई संशय नहीं तो यह आज अपने पांच सूत्र निकाले थे इसके बाद यह अपने तो थोड़ा और बचा है इसका लेकिन वो अपन अगली बार लेके तो इस चीज को एक शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं ताकि आज का हो जाए कर्म तदाक्रम में बलम मंत्र सर्वज्ञ बलशालीना बलशालीना मंत्र होते हैं या बंध तब बलशाली हो जाते हैं जब वो चेतना से तादात्मिकता प्राप्त कर लेते हैं और योगी की अपनी चेतना से जुड़कर जब वो वो जवान से अगर कुछ बोलता है तो बात उसकी सत्य हो वो कह देता है किसी को कि जाओ अच्छे हो जाओगे तो अच्छा हो जाता वो किसी को श्राप देता है तो श्राप लग जाता है हमने जो पढ़ी हुई बातें कई पुराणों में पढ़ी हैं कहानियों में पढ़ी वो श्राप दे देता है वो वरदान दे देता है तो वरदान और श्राप इसी के लेकिन सब ये सांजन है सानजन उपयोग है मंत्रों के वरदान देना श्राप देना ये सांजन उपयोग है माया के क्षेत्र में इससे उसकी योगी की मुक्ति नहीं क्योंकि तुम जो कुछ भी कर रहे हो माया के क्षेत्र में कर रहे हो और माया के क्षेत्र में करने से उसके परिणाम के परिणामों के लिए जवाबदार हो कभी भी उस कर्म से मुक्ति नहीं मिल पाएगी तुमको तुम जो कुछ कर रहे हो वो एक नदी का फ्लो है उसको बांध बांध रहे हो तुम एक प्रकृति जो कार्य कर रही है एक व्यक्ति भूखा है क्योंकि उसके कुछ कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से भूखा एक व्यक्ति बीमार है क्योंकि उसके कुछ कर्म फल हैं जिससे वो बीमार है उस सबके बीच में आप कुछ रोक लगा रहे हो तो एक नया कर्म कर रहे हो उसकी एक जो नैसर्गिक बहाव है उसमें कहीं ना कहीं तुम रिकॉर्ड पैदा कर रहे हो इसलिए उसका सांजन उपयोग है और सांजन उपयोग जब आप मंत्र का कर करते हो तो मंत्र का सांजन उपयोग करने वाला भी उसके परिणामों के लिए जवाबदार है इसलिए वरदान अनुग्रह या अभिशाप ऐस प्रकार की जो भी कार्य होते हैं वो सब अपने आप में परिणाम के जवाबदार होते हैं प्रवं तत्ते अधिकार आया करणान देना वो इस तरह से काम करते हैं वो मंत्र जिस तरीके से हमारी इंद्रिया काम करते हैं। अब दूसरा उसने बताया कि तत्री शांत रूपा निरंजन आकिन वो उन सबको माया के क्षेत्र से अगर समेट ले और अपनी चेतना में उसको विश्राम दे दे और उसके बाद में निरंजन उपयोग करें माया से रहित मात्र उसको मंत्र को चेतना में विश्राम दे दे तो सहारा धक्त चित्ते हैं तेन ते शिव वो उसको फिर शिव धर्म भी बना देते हैं शिव सारूप तक बना देते हैं उसको शिव शिव तक ले जाते हैं केंद्र तक खींच लाते हैं वो मंत्र तो मंत्र में वो शक्ति है जो संसार के क्षेत्र में उपयोग की जा सकती है सांजन रूप से या केंद्र के लिए उपयोग की जा सकती है निरंजन रूप से आप ये योगी के विवेक पर निर्भरता है उसके योगी का फिर स्वतंत्र है योगी पूरे पूरी तरह स्वतंत्र है इसका कैसा उपयोग करना चाहता है वो उसका उपयोग करना चाहता है सान तो करे उसके आसपास भीड़ लग जाएगी लोग कहते हैं कि साहब इसके पास चले जाओ उसका दर्शन कर लो इसको पूजा प्रसाद चढ़ा दो तो बीमारी दूर हो जाएगी लकवा ठीक हो जाएगा उसके जाएंगे दलता दूर हो जाएगी बच्चा नहीं हो रहा उसके पास चले जाओ वो बच्चा दिल जाएगा बच्चा हो जाएगा तो वो सब चीजें हो सकेगी है ना लेकिन ये उसका सानजन उपयोग है माई क्षेत्र में लेकिन माया से मुक्त होकर उसका उपयोग करें अलग निरंजन जैसे आज निरंजन अलग है ना तो तो तो तो तो जो नहीं दिखाई दे है ना और निरंजन जो माया से मुक्त है ना? है ना वही हमारी चेतना अलग निरंजन का मतलब हमारी चेतना जो विश्व की चेतना है वही अलग निरंजन है अलग है जो दिखाई न दे लखना मतलब देखना होता है अलग है ना जो दिखाई नहीं देता है और निरंजन है जो माया से मुक्त है तो वही केंद्र वही अलग निरंजन जो न तो दिखाई देता है जो महसूस किया जा सकता है, दिखाई दे सकता क्यों उसका डाइमेंशन है तो दिखेगा कैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई कुछ ही नहीं तो दिखाएगा नहीं तुमको उस आंख से और वो निरंजन है माया के क्षेत्र से मुक्त है निरंजन का मतलब होता है माया से मुक्त जो माया के क्षेत्र से सिमटा हुआ तो उसी का मतलब है अलग निरंजन तो तत्र संपलते शांत रूपा निरंजना सहाराधक चित्तेन तेनते शिवधर्मिणा और वो उस साधक को निरंजन उपयोग से शिव धर्मी बना देता है केंद्र तक ले आता है माने उसकी आत्मा में सेल्फ रिलाइजेशन हो जाता है उसको अपना स्वयं के अस्तित्व का जो पर्दा है वो फट जाता है खुल जाता है उस पर शिवानुग्रह हो जाता है यश्मा सर्वमयोजीव सर्वभाव समुद्भवा तत्संवेदन रूपेण प्रतिपत्ति यशमान सर्वमय जीव वो जीव सर्वमयी ही है क्योंकि वो सतत सृष्टि स्थिति संवार का कार्य कर रहा है और ये सर्वमयता कण में फैली हुई है जिसको अपन अभी बताया फिजिक्स के या क्वांटम फिजिक्स के प्रयोग से भी अपन ने सिद्ध करके बात बताई कि चैतन्यता कणकण में है स्वतंत्रता कणकण में है वो परम स्वतंत्र है चार साल तक यही बैठा रहा चाहे चार, चार सेकंड उड़ जाए यहां से है ना वो परम स्वतंत्र है और उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। जैसे आपने कार का भी प्रयोग बताया था कि हम कुछ नहीं करते उसके अंदर एक चेतना है जो तय करें किधर जाना इधर जाना उधर जाना है ना यू परसेंटेज वाइज हम हमेशा बता सकते हैं कि इतने परसेंट इधर जाएंगे इतने परसेंट उधर जाएंगे लेकिन हम एक इंडिविजुअल कार के बारे में नहीं कह सकते किधर जाएंगे क्योंकि उसकी स्वातंत्र है तो इस तरह वो वो कार में भी शिवत्व है और वो एक रेडियम के परमाणु में भी शिवत्व है शब्दार्थ चिंता सुनर्स अवस्था है ना शिव है ऐसी कोई चीज नहीं है या कोई अवस्था नहीं है जो शिवत्व से दूर हो जो शिव न हो जो केंद्र से विलग हो जो केंद्र से टूट गई हो और अपने आप का कोई अलग अस्तित्व बना के बैठे ऐसे कोई चीज है ही नहीं चाहे वो भाववाचक हो वस्तुवाचक हो या नकारात्मक हो या नेगेटिव हो जैसे नेगेटिव मार्क्स या माइनस वन माइनस हम केंद्रीय अस्तित्वहीन है कभी हाथ में ला के बताओ एक लड्डू तो ला सकते हो माइनस वन लड्डू कैसे लाओगे? लेकिन वो भी शिवत्व है जो हमको नकारात्मक जिनका अस्तित्व है वो भी शिव से जुड़ी है या ना केंद्र से जुड़ी है शिव का मतलब होता है केंद्र सृष्टि का जो केंद्र है वो हमारा शिव बोल रहे हैं उसको सृष्टि का केंद्र है वह शिवत्व से जुड़ी है चाहे वह नकारात्मक हो या कल्पनिक या असंभव वस्तु अब हमको वस्तु भावाचक नकारात्मक असंभव कोई सी भी चीज को ले लो वो भी हमारे लिए समस्त शिव तो ये न सा अवस्था यह न शिव या ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो शिव न हो इति वैसा संवृत्ति क्रीड़ात्मेना खिलम जगत जिसकी ऐसी दृष्टि है जिसकी ऐसी बुद्धि है जिसकी ऐसी संवृत्ति है उसके लिए समस्त सृष्टि उसका अपना ही खेल है रिक्रिएशन है उसका अपना मनोरंजन है समस्त क्योंकि तो वो केंद्र में खड़ा है और उसको सब कुछ अपना विकास दिखाई दे रहा है जब वो पर्दे पे खड़ा था या आर्य पे खड़ा था तो उसको सब कुछ प्रतिस्पर्धी दिखाई दे रहा था भिन्नता दिखाई दे, दे रही थी यह उधर खड़ा है उधर जा रहा है इधर जा रहा है अपना है पर है दूसरा है इस धर्म का उस धर्म का तरह की भिन्नताएं दिखाई दे रही थी लेकिन केंद्र पर खड़े होते हैं जिसकी ऐसी संविति है जो केंद्र पर खड़ा हो गया उसको फिर क्या दिखाई देने लगता है कि समस्त ब्रह्मांड जो है समस्त सृष्टि या वो सारा जहां जो है वो मेरा अपना ही विकास है सब पश्चिम सततम युक्त उस तरीके से केंद्र से युक्त होकर जब वो समस्त अपने चारों ओर जब निकाल तोड़ाता है जब देखता है तो वो उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं सब कुछ मैं हूं और ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त है इसमें कोई संशय नहीं तो आज की बात अपन यही पूरी करते हैं